मंत्रों का विचार हो जाने के बाद अभी भगवान वासिकर ये विचार विधार रहे हैं जो एकादश मंत्र में कहा गया था विद्या वायशुशह अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्य अमृतम असते वहां शब्द से तो कर्म को कहा गया और विद्या शब्द से पूर्व पक्ष का कहना है उपनिषद है इसलिए विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या लिया जाना चाहिए सिद्धांति कहा कि विद्या शब्द से उपासना लिया जाएगा क्योंकि कर्म के साथ ब्रह्म विद्या का समुच्चय नहीं हो पाएगा इसके लिए सिद्धांति तर्क भी दे दिया था हेतु स्वरूप फल विरोधा ब्रह्म विद्या और कर्म में दोनों का हेतु अर्थात ये उत्पन्न कैसे होगा दोनों का स्वरूप ये क्या पदार्थ है और ये दोनों का फल ये तीनों प्रकार के विरोध होने से ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो पाएगा उसके लिए सिद्धांति कठोपनिषद प्रमाण रूप से, से भी दिया था भाष्य में था दूर मत विपरीत विषुची अविद्याच विद्येती टीका में उसके ऊपर है भिशुची, भिशुची नाना गति नानागति, नानागति, उसके ऊपर टिप्पणी है नानागति के ऊपर विभिन्न फलिके तो गति स्त्रीलिंग होने से प्रथमा द्विवचन हो गया और ई कार कैसे आ जाएगा फलिके कात का अशुप ईद आपकी अशुप नानागति विभिन्न ना फलिके कौन कहते हैं विद्या विद्ये विद्या च विद्या दूर विपरीते दूर विपरीत अर्थात अतिशय नरुद्ध इत ये दोनों अतिशय विरुद्ध आगे भाष्य में सिद्धांति कह दिया अतिशयन विरुद्ध अभी पूर्वपक्ष कह रहा है विद्या अविद्या इति वचनाद अविरोध इति चेत क्योंकि मंत्र ही कहता है कि विद्यांश अविद्यांश मंत्र स्वयं जब कहता है कि दोनों किया जाएगा साथ साथ तो ये विरोध नहीं हो पाएगा अगर विरोध होगा तो मंत्र कैसे कहेगा मंत्र तो प्रमाण है इसलिए पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि विद्यांश अविद्यांश इति वचनात् वचनात् श्रुति वचनात् अविरोध विरोध नहीं होगा किसका किसका बीच में विद्या और अविद्या अविद्या शब्द से कर्म विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या का विरोध हो रहा है पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं श्रुति में मंत्र है तो श्रुति अगर स्वयं कहती है तो फिर विरोध हो कैसा होगा इस चेत सिद्धांत कह दिया कि न हेतु स्वरूप फल विरोधा आगे पूर्व पक्ष कहता है विद्या विद्या विरोध विरोध योह विकल्प असंभवात् पुराना पुस्तक में थोड़ा पाठ संशोधन करना है विकल्प असंभवात भगे आकार हो गया तो यह संशोधन कर लेना है नया में तो ठीक है यहां नया पुस्तक में इसके आगे और जो दो पृष्ठा बच गया उसमें कोई त्रुटि नहीं है असंभवात समुच्चय विधानत अविरोध विकल्प असंभवात समुच्चय विधानत अविरोध एव इति चेत पूर्व पक्ष यहाँ तक कहता है विद्या और अविद्या विरोध भी होगा और अविरोध भी होगा ये दोनों हो सकता है कहते हैं क्यों नहीं होगा कहते हैं विकल्प होता है श्रुति में जैसे आता है अतिरात्रे षोडशी नम घृणा ये अतिरात्र नामों एक, एक कर्म है और षोडशी नामक एक पात्र है अतिरात्र नामक कर्म में षोडी नामक पात्र का ग्रहण करना चाहिए ऐसा कहता है अतिरात्रे षोडी नम गृहती और वही आगे मंत्र है फिर नाति रात्री नम गृहती अतिरात्र नामक कर्म में षोडी पात्र का ग्रहण नहीं करता है ये दोनों विपरीत हो गया विरोध होने से श्रुति कह दिया कि विकल्प क्योंकि श्रुति दोनों चीज को कह रहे हैं और श्रुति प्रमाण है प्रमाण है तो यहाँ विकल्प माना जाएगा अर्थात आप कर सकते हैं ग्रहण नहीं कर सकते हैं इस प्रकार की विकल्प का और दूसरा देते हैं अग्निहोत्र के विषय में क्या वाक्य है उदिते उदिते जुहोती अनुदिते जुहोती सूर्य उदय होने के बाद आप अग्निहोत्र कर सकते हैं अथवा सूर्य उदय हो जाने से पहले कर सकते हैं अनुदिते उदय होने से पहले उदिते उदय हो जाने के बाद आप अग्निहोत्र दोनों प्रकार की विकल्प उपलब्ध है आपको जैसा करना है कर सकते हैं किन्तु यहाँ खाली एक ही शर्त आजकल का दिन में तो और वो बहुत कम चलता है अगर उदित करना है तो सारा जीवन उदित ही करना है और अनुदित करना है तो सारा जीवन अनुदित ही करना है और नहीं कि आज कुछ गाड़ी पकड़ना है इसलिए तो अनुदित करके चले चल्थ जाएंगे जल्दी वो नहीं होगा वो सब विधान है ये विकल्प दिया गया और एक विकल्प होता है ब्रिह का विषय में ब्रीवीर इस प्रकार की विकल्प आता है दोनों प्रकार की है आप जो कर सकते हैं है? अभी पूर्व पक्ष कहता है कि विद्या और अविद्या में विरोध अविरोध दोनों भी क्योंकि सिद्धांति दिखा दिया विरोध है पूर्व पक्ष कह रहा है कि विरोध नहीं है तो कह देंगे ठीक है दोनों तो श्रुति को प्रमाण देते हैं इसलिए विकल्प मान लेंगे पूर्व पक्ष कहता है कि विकल्प असंभवत इसमें विकल्प नहीं हो पाएगा कि इसमें विकल्प असंभवात के ऊपर टिप्पणी है देखिये विकल्प से साध्यक विरोधा विरोधय सिद्धत्वेन पुंस पुंग प्रयत्न असाध्यवाद विकल्प वही हो सकता है जहां पुंस साध्य है पुरुष साध्य है हम नीलकंठ भगवान का दर्शन करने के लिए आज जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं क्यों ये हमारे ऊपर निर्भर करता है पुरुष साध्य है तुम प्रयत्न में वो संभव होने वाला है अगर पुरुष प्रयत्न करेगा तो होगा नहीं चाहेगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा किंतु नीलकंठ भगवान उधर रहेंगे नहीं रहेंगे इस प्रकार के विकल्प नहीं हो पाएगा वो सिद्ध पदार्थ हमारा गमन ये साध्य पदार्थ क्रिया में विकल्प हो पाएगा सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं है अगर विरोध है तो विरोध है अगर अविरोध है तो अविरोध ही है तमह प्रकाशन इसमें कहेंगे कभी विरोध हो जाए कभी विरोध ना हो ये नहीं होगा विरोध है तो वो विरोध ही होगा क्योंकि दोनों वस्तु वो उनका स्वभाव है विरोध है तो विरोध ही होगा इसलिए विकल्प असंभवात समुच्चय नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष कहा तो समुच्चय नहीं हो पाएगा ठीक है समुच्चय नहीं होगा तो किसका समुच्चय नहीं होगा अर्थात विरोध भी गलत कहेगी विकल्प असंभव बात क्योंकि विरोध भी होगा और अविरोध भी होगा इस प्रकार के विकल्प नहीं हो, ना ना ना। हो, हो नहीं पाएगा ठीक है अभी दो पक्ष है तो हम समुच्चय करेंगे अथवा नहीं करेंगे पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि अगर विरोध हो जाएगा तो समुचय किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है विरोध है इसलिए समुच्चय नहीं कर पाएंगे ये कौन कह रहा है अभी सिद्धांत कह रहा है और विरोध नहीं है इसलिए समुच्चय कर पाएंगे ये किसका पक्ष है पूर्व पक्ष अभी विरोध भी होगा और विरोध भी, भी नहीं होगा ऐसे विकल्प हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा हम किसी एक को मानना पड़ेगा अभी पूर्व पक्ष कह रहा है समुच्चय विधाना अभी इस चल रहा है इसमें समुच्चय कहा गया ना विरोध कहा गया समुच्चय कहा गया इसलिए पूर्व पक्ष कह रहेगी समुचे विधानत अविरोध समुचे विधान होने से विरोध नहीं होगा ऐसे पूर्व पक्ष कहा आगे ये न कौन कहेगा सिद्धांती कहते हैं ना क्यों हेतु देता है सिद्धांति सहसंभव अनुपत्ति एक साथ ये दोनों हो नहीं पाएंगे इसके लिए टीका में देखिए पूर्व पक्ष पूछता है का अनुपत्ति आपने कह दिए कि सहसंभव नहीं हो पाएगा अनुपपत्ति अर्थात नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष पूछता है कहा अनुपपत्ति क्या अनुपपत्ति क्यों नहीं होगा मंत्र कहता है और आप कहते हैं नहीं हो पाएगा तो सिद्धांत कहता है कि काठ के विरोध श्रवणार्थ कठो उपनिषद में विरोध कहा गया तो पूर्व पक्ष कह रहा है तदगत विद्या विद्या विरोधो अस्तु कठो में विद्या और अविद्या में विरोध हो जैसे कहते हैं जो सर्प और नेवला ये दोनों का तो ऋषिकेश बाजार में विरोध हो किंतु यहाँ फेला शास्त्र में आ जाने से और विरोध नहीं होगा ऐसे होगा क्या कल हम लोग सब भोजन के समय में देखें कैसे विरोध है तो, तो इतने सारे हम लोग बैठे हैं और बिल्ली को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा उठा करके लेके विरोध तो, है तो सार्वत्रिक विरोध है तो पूर्व पक्ष किन्तु कह रहा है कि तदगत विद्या विद्य और विरोध कठोपनिषद में विद्या अविद्या में विरोध हो यह तो अविरोध श्रवनाथ अविरोध हो भविष्यती पूर्व पक्ष कह रहा है जिसका स्थान पर जैसा है ऐसा ही होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है तो अभी यह कौन सा उपनिषद चल रहा है ईशावासी पूर्व पक्ष यहाँ अभी विरोध को मान रहा है ना अविरोध को मान रहा है अविरोध क्योंकि ईसावाच्य में अविरोध कहा गया कहां अविरोध कहा गया विद्या अनुतिष्ठति ऐसे अभी पूर्व कहा सिद्धांति कहता है कि इति न वाच्यम ऐसा मत कहना हेतु आगे उसका उत्तर देता है विरोधा विरोधयो सिद्धत्व विकल्प असंभवात विरोध रविरोध ये सिद्ध है जहाँ सिद्ध होता है वहां विकल्प नहीं हो पाएगा सिद्धत्व के ऊपर टिप्पणी देख लीजिए सिद्धत्व ने तम प्रकाश आदव तयोह सिद्धत्व दर्शनात् तमह प्रकाश विरोध है तो विरोध अविरोध है तो अविरोध तमह तो प्रकाश में विरोध है तो कभी अविरोध हो जाएगा किसी स्थान पर नहीं होगा आगे टिका में विरोधा विरोध योह सिद्धत्व विकल्प असंभवात विरोध है तो विरोध ही है कठोपनिषद में अगर विरोध दिखा गया तो यहाँ भी विरोध ही होगा क्यों कहते हैं कि यहाँ सिद्ध पदार्थ है किन्तु वैषम्य सिद्धांति दिखाता है जहाँ सिद्ध पदार्थ नहीं है वहाँ विकल्प हो सकता है जैसे उदित अनुदित होम ओर ही पुरुष तंत्र युक्त विकल्प इतिम उदित अनुदित होम उदित जूहोती अनुदित जूहोती ये दोनों पुरुष तंत्र तंत्र अर्थात पुरुषाधीन पुरुष के अधीन होने से इसमें विकल्प हो सकता है पुरुष तंत्र युक्त विकल्प वहा विकल्प संभव है आगे पूर्व पक्ष कह रहा है तो अगर दोनों में से कोई एक मानना है तरी अविरोध एव अस्तु क्यों समुच्चय विधि बलात् अविरोध ही मान लेंगे विरोध है तो विरोधी रहेगा अविरोध है तो अविरोधी रहेगा इसलिए हम अविरोध ही मान लेंगे हेतु क्या है समुच्चय विधि बला समुच्चय कहा जाता है विद्या में समुच्चय कहा जाता है सिद्धांत कहता न मुख्य ब्रह्म विद्या विद्यो सुक्ति विद्या विद्योरिव सह संभव मुख्य विद्या ब्रह्म विद्या और अविद्याद्या शब्द से कर्म ब्रह्म विद्या और कर्म में समुच्च सहसंभव नहीं हो पाएगा सहसंभव एक साथ दोनों संभव अर्थात विद्यमान होना ये नहीं हो पाएगा जैसे सुक्ति विद्या और अविद्या सुक्ति का ज्ञान हो गया ज्ञान होने से पहले सुक्ति में क्या दिखता था रजता तो जब तक सुक्ति का ज्ञान नहीं हुआ है तब क्या हो रहा था सुक्ति का अज्ञान हो रहा था अविद्या कहते हैं तो जब तक सुक्ति का अविद्या है तब विद्या के साथ विरोध है और एक बार सुक्ति का विद्या हो गई विद्या हो जाने के बाद और अविद्या के साथ विरोध और रहेगा अभी अविद्या रहेगी नहीं रहेगी और नहीं रहेगी तो क्यों नहीं रहेगी क्योंकि विद्या हो गया विद्या होने के बाद अविद्या क्यों नहीं रहा विरोध है उसका क्योंकि अविद्या में जो नये है वो विरोध अर्थ में है तो अभी दृष्टान्त तो सिद्धांत दिया कि सुक्ति विद्या और अविद्या सुक्ति विद्या आगे अविद्या ये अविद्या के साथ किसका अन्वय होगा सुक्ति का और विद्या के साथ सुक्ति का अर्थात सुक्ति का विद्या और अविद्या ये दोनों सहसंभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा अनुपपत्ते ये हो गया दृष्टान इसी प्रकार की ब्रह्म विद्या और अविद्या गया ये दोनों का भी सहसंभव नहीं हो पाएगा इसलिए समुच्चय विधि असिद्ध समुच्चय किस उपनिषद में कहा गया पूर्व कहता था दिशावास्य में सिद्धांत कहता है की समुच्चय विधिर असिध इसके लिए और एक मतलब उसके हेतु तर्क दे देते हैं पूर्व पक्ष कहता है कि ईशावास्य उपनिषद में विद्या अविद्या समुच कहा गया इसलिए अविरोध होगा किंतु विद्या शब्द से पूर्व पक्ष ब्रह्म विद्या को लेना चाहता है अर्थात ब्रह्म विद्या और कर्मो में विरोध अविरोध होगा क्यों कहते हैं कि श्रुति कहती है तो श्रुति ब्रह्म विद्या को कहती है ये आपको कैसे पता चला पूर्व पक्ष कह रहा है कि अविरोधो होने से देखिए पहले पूर्व पक्ष कहे जाए कि दोनों को साथ कहा गया इसलिए अविरोध होगा सिद्धांत ही पूछता है कि दोनों को साथ कहा गया एक ब्रह्म विद्या एक कर्म यह ब्रह्म विद्या को कहा गया इसमें क्या प्रमाण है कहते हैं क्योंकि कहा गया दोनों को साथ कहा गया अर्थात साथ कहा जाने से आप ब्रह्म विद्या लेंगे अर्थात साथ कहा गया अर्थात अविरोध का अविरोध होने से आप ब्रह्म विद्या को लेंगे ना ब्रह्म विद्या को लेने से अविरोध हो रहा है ये अनुन्याश्रय हो रहा है आप कह रहे हैं कि दोनों को साथ कहा गया इसलिए विरोध नहीं होगा ये दोनों को कहा गया इसमें क्या प्रमाण है दोनों को अर्थात ब्रह्म विद्या को भी कहा गया इसमें क्या प्रमाण है कह गए क्योंकि विरोध नहीं, नहीं हो रहा है दोनों साथ कहा गया इसलिए विरोध नहीं हो रहा है और विरोध नहीं हो रहा है इसलिए दोनों को साथ कहा गया ये हुआ। तो इसको को ब्रैकेट में कहे ये वड़े महाराजी के पुस्तक में मूलतः शायद नहीं होगा नहीं तो ब्राकेट नए में भी ये ब्रैकेट में है अच्छा ये शायद फिर नहीं होगा सिद्धे समुच विधौ तद बलाद अविरोधा बगम समुच्चय विधि सिद्ध होगा तो फिर अविरोध है ऐसा मानेंगे अविरोध अवगमाच समुच्चय सिद्धि विरोध नहीं है अविरोध है तो समुच्चय होगा समुच्चय है इसलिए विरोध नहीं होगा और अविरोध है इसलिए समुच्चय होगा ये तो अनुन्यास हो गया ये सिद्धांति यहाँ तर्क दिया अच्छा अभी पूर्व पक्ष कह रहा है ठीक है सहसंभव समुच्च नहीं हो पाएगा एक पुरुष एक समय में नहीं कर पाएगा अगर कर्म करेगा तो फिर ब्रह्म विद्या ये नहीं है और ब्रह्म विद्या है तो फिर कर्म नहीं करेगा कर्म शब्द का अर्थ शास्त्र विहित तो कर्म जो नित्य कर्म उसके लिए विचार हो रहा है सहसंभव अनुपतों के कोई भी कर्म ले वास्तविक अर्थात ब्राह्मिक दृष्टि से कोई भी कर्म ले साथ नहीं हो पाएगा जिस समय में वो ब्राह्मी स्थिति ऐसा जानता है कि हम वास्तव में निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्म है उस समय में तो मैं कर्म भी कर रहा हूँ इस प्रकार के ज्ञानी की बुद्धि नहीं है वो जानता है हम निष्कर्म मतलब अकर्म है ये जो कर्म दिख रहे बड़े महाराज में है नहीं है वाक्य है ब्रैकेट नहीं है तो फिर हमको भी हटा देना है ये जो ब्रकेट ये ये बहुत आवश्यक वाक्य भी है वो ज्ञानी को भी वास्तविक ये है अर्थात तो एक ही समय में कहेगा कुछ कर्म भी हो रहा है रोटी भी खा रहा है और ब्रह्म भी है वो दोनों नहीं है ज्ञानी के लिए भी नहीं है ज्ञानी जानता है कि वास्तव तो स्वरूप तो हम निष्क्रिय है ये शरीर मनोबुद्धि ऐसे कल्पित है सब अभी पूर्व पक्ष कह रहा है ठीक है सहसंभव टीका में सहसंभव अनुपत्व क्रमेण एकाश्रय विद्या विद्य सम एक साथ नहीं कर पाएगा किन्तु क्रमश करेगा विद्या और विद्या एक आश्रय में देवदत्त नामक व्यक्ति में तो ये हो सकता है विद्या और अविद्या सी चेत यहां तो पूर्वपक्ष कहा सिद्धांति कहता है कि यदि पूर्वम अविद्या पश्चात विद्या क्रमश तरी ईष पुर, अभी पूर्वपक्ष कहा कि क्रमश होगा प्रथमे अगर अविद्या और बाद में विद्या ये संभव होगा नहीं होगा हो, हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि तरी ईष्य वो, वो तो हम ग्रहण करते हैं प्रथमे अविद्या और बाद में विद्या अविद्या अर्थात कर्म क्योंकि श्रुति ही स्वयं कहती है तम तो एतम तम वेदावचन ब्राह्मणा विविधि सन्ती यज्ञ दान तपस्या अनाशक ऐसे वृदार है और यदि पश्चात प्रथमे अविद्या है बाद में विद्या है तो तरी ईषे एवं और यदि पश्चात पश्चात क्या होने से सिद्धांत कहेगा कि असंभव विद्या के बाद अगर विद्या कह देंगे तो कह देंगे पश्चात तरी असंभव इति आह पुराना पुस्तक में विद्या नद्योत्पत्तो न चाहिए पुराने में ना हो गया नए में तो यहाँ ठीक है भी ना है अच्छा यहाँ न होना है आगे भाष्य में न्यापत्तो विद्या विद्या उत्पत्त हो विद्या का तो उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगा इसलिए विद्या उत्पत्त नहीं होगा भाष्य में ना? ना है ना, अच्छा तो बाक्य मिथ्या प्रमाणित हुआ महाराज ठीक है कोई बात नहीं हम लोग कोई आप तो व्यक्ति नहीं है न न जो भाई सत्य है वो सत्य है <laughs> तो वाक्य को हो जाएगा अगर आप नहीं कहते तो ये सभी का त्रुटि रह जाता ना वो ठीक है भाष्य में देखिए क्रमेण एक विद्याविद्ये इति क्रमेण एक, एक आश्रय में दोनों हो विद्या और अविद्या सिद्धांत कहता है कि ना अगर आप प्रथम अविद्या बाद में विद्या मानेंगे तो ये तो संभव है किंतु विपरीत तो नहीं हो पाएगा विद्या उत्पत्त हो अविद्या ही अस्तत्वाद तदाश्रय अविद्यापत्ति है विद्या उत्पत्तौ विद्या सत्य विद्या अगर उत्पत्ति विद्या की उत्पत्ति हो गई तो अविद्या ही विद्या होगा तो अविद्या नाश हो जाएगा क्योंकि ज्ञान अज्ञान विद्या में विरोध है अस्तत्वात तदाश्रये तदाश्रये देवदत्ते आश्रय मतलब जिस अंत में विद्या की उत्पत्ति हो गई ब्रह्माकार वृत्ति निश्चय हो गया चरम ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं प्रथम ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती है किंतु आगे फिर संशय इत्यादि कभी हो जाएगा निधिध्यासन काल में इसलिए कहते हैं चरम ब्रह्माकार जिसके बाद आपको कभी संशय नहीं होगा ऐसे निश्चय हो जाने के बाद अविद्या अनुपत्ति विद्या हुई तो अविद्या चली गई फिर अविद्या की जन्म हो जाएगी अज्ञान ये अनादि है इसके लिए दृष्टांत द्रिष्ट, तो दे रहे हैं अच्छा पहले भाष्य में पंक्ति है पूर्व सिद्धाया अविद्या प्रध्वस्तवात अन्य चो ओकार चुटिया अन्य यहां नए में ठीक है अन्य च उत्प अन्यश्य, उत्पत्त कारण असंभवात मूलाभावन भ्रम संशय अग्रहणानी विदुषो अपत्ति पूर्व सिद्धाया पहले जो अविद्या थी उसका प्रध्स्तत्वाध्वस्त तो हो गया पहले जो अविद्या थी उसका प्रध्वस्त हो गया कैसे हो गया विद्या के द्वारा और अन्य सरण असंभवात फिर दूसरी अविद्या आ जाएगी कहेंगे अविद्या उत्पन्न अविद्या की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए नहीं आ पाएगा कोई कारण नहीं है अविद्या नहीं रहेगी मूल अविद्या वो अगर नहीं रहेगी तो भ्रम संशय अग्रहणानी विदुषो अनुपत्ति अज्ञान का तीन कार्य होता है एक भ्रम भ्रम अर्थात विपरीय एक संशय और एक अग्रहण ये अज्ञान ही कहते हैं तो ये तीनों ही अप्रमाण होते हैं ये अप्रामाण्यम आप्र, त्रिधाभिन्नम मिथ्यात् ज्ञान संशये ही इस प्रकार की शायद भट्ट है तो भ्रम अथवा संशय अथवा अग्रहण अग्रहण अर्थात अज्ञान भ्रम विपर्य रज्जु में सर्प दिख जाना इसको भ्रम कहेंगे ये रज्जु है अथवा सर्प है ये संशय हो गया और अज्ञान अर्थात रजू का ज्ञान नहीं होना ये अज्ञान है तीन प्रकार की अप्रामाण्य आप्रा, है विदुषो अनुपतिर विद्वान को तीन प्रकार के नहीं होगा अच्छा भाष्य में विद्या की उत्पत्ति हो जाने से अविद्या नहीं रहेगी उसके लिए दृष्टांत तो देते हैं नहीं ही अग्निर् एक पद है पुराना पुस्तक में ठीक कलना है नहीं अग्निर न्नीरष्ण प्रकाशे विजानोत्त्त्पत्त यस्श्रिए तदुत्पन्न तस्व्रीत वेत्यागे वेत्य एक वेत्य वा नहीं अग्निर नग्निष्ण प्रकाशस् अग्नि उष्ण है प्रकाश है इस प्रकार की विज्ञान उत्पत्तो इसी प्रकार की ज्ञान किसको हुआ देवदत्त को तो, पहले हम थोड़ा रामानंद श्यामानंद ये नाम अधिक व्यवहार करता था किंतु अभी हमारे सामने राम जी और श्याम जी दोनों उपस्थित हो जाने से हमको नाम थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है तो फिर भगवान भाष्यकार देवदत्त व्यवहार करते हैं अधिक तो वो नाम से हम चलेंगे अच्छा तो, अग्निर उष्ण प्रकाशस्ती विज्ञान उत्पत्त यश्रय जिस अंतकरण में ये तद यश्रय तदुत्पन्नम तदुत्पन्नम अर्थात तद अग्नि उष्ण प्रकाश इस प्रकार की जिस आश्रय में ये ज्ञान हुआ तस्मे आश्रय है उसी आश्रय में अर्थात तो उसी अंतकरण में देवदत्त में शीतो अग्निर्प्रकाशो वा इसी प्रकार की अविद्या उत्पत्ति इस प्रकार की अज्ञान फिर वहां होगा नहीं, नहीं होगा और अज्ञान तो नहीं होगा कभी संशय हो जाएगा अग्नि अग्निशीत है अथवा उष्ण है तो ये नहीं होगा ना भी संशय अज्ञान होगा अच्छा अच्छा अच्छा यह वेती अविद्याद्या ठीक है वेत्य विद्याया इस प्रकार के पाठ है एक नंबर टिप्पणी अविद्या आया भ्रमश ठीक है ये वह अविद्या शब्द से भ्रम लेंगे आगे संशय है आगे अज्ञान है नहीं तो अविद्या शब्द से अगर अज्ञान ले लेंगे तो अज्ञान आगे नापी संशय फिर नापी अज्ञान दो बार अज्ञान हो जाएगा इसलिए टिप्पणीकार कह दें अविद्या आया शब्द का अर्थ यहाँ भ्रम लेना पड़ेगा भ्रम अर्थात तो अज्ञान का वो कार्य होता है भ्रम भी नहीं है संशय भी नहीं है अज्ञान भी नई है ही स्वयं कहती है।, तो है ये भूतान आत्म अभूदिजानत त्र कोह कमुप्यत ये किस उपनिषद का मंत्र हैषद सर्वाणी भूतानी यस्मिन अर्थात यस्याम ज्ञान हो जान से सर्वाणी भूतानी आत्मा अभूत अर्थात केवल अधिष्ठान रूप आत्मा ही है बाकी तो सब कल्पित है और कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होते हैं सब मेरे में ही कल्पित है इस प्रकार निश्चय हो जाता है ज्ञान होने के बाद त्र कुोक मोह विपरी शोक संसार जब अधिष्ठान का निश्चय ज्ञान हो जाता है ये, मोह शोक इत्यादि संभव नहीं तो है अनुपश्यत एक अधिष्ठान से इति शोकमोहादि असंभव श्रुते है ऐसा कहा जाने से हेतु में पंचमी है श्रुति से टीका में विद्योत्पत्तो मां भूत्या कर्म तो भविष्यति पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है विद्या की उत्पत्ति हो गई अविद्या तो नहीं रहेगी किंतु कर्म तो भविष्य कर्म किंतु तो ज्ञानी करेगा क्यों विदुषोपि व्याख्यान भिक्षाटनादि तन, दर्शनाथ आशंक्य ये विद्वान तो ये भी करता है भिक्षाटन करते हैं व्याख्यान करते हैं अविद्या रहेगी नहीं किंतु तो कर्म तो करेगा वो विद्वान भी करता है क्यों दिखता है हमको क्यों दिखता है विद्वान भी कर्म करता है क्योंकि हम करते हैं हम करते हैं और वो नहीं करते समान बिल्कुल है ये कैसे होगा ये इसलिए ग्रहण योग्य नहीं है ये पूर्व का ये यज्ञों का प्रश्न होता है सिद्धांति उत्तर देता है अविद्या असंभवात तद उपादान से कर्मणों की अविद्या संभव नहीं है अविद्या अभिज्ञानी अभि में संभव नहीं है क्यों क्या उत्पन्न हो गया विद्या विद्या जब हो गया तो अविद्या नहीं रहेगा इसलिए अविद्या अगर नहीं रहेगा तो अविद्या का कार्य होता है ये सब शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि इत्यादि और सारे व्यापार ये शरीर मनोबुद्धि इंद्रिय ये सबसे होते हैं तो अगर अविद्या ही नहीं रहा तो उसका कार्य ये भी नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा कहे तो फिर तो ये ज्ञानी का शरीर भी कुछ नहीं रहना चाहिए तो ज्ञानी क्या कहेगा तो मेरा एक शरीर है इस प्रकार के ज्ञानी कहेगा नहीं कहेगा तो दिखता है तो दिखता है तो उसके लिए उतर देंगे आगे भी कहेंगे अविद्यालय से फिर मान लेना पड़ेगा क्योंकि विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार का एक श्लोक है अंतिम अंतिम है कोई चार के आसपास आएगा यह तो, प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य तस् क्षय इस प्रकार के कहेंगे प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम ज्ञानी ज्ञानियों का प्रारब्ध बलवान है अगर तो प्रारब्ध का अतिक्रमण कोई नहीं कर पाएगा भोगेन तस्य तस् क्षय भोग से ही उसका क्षय अच्छा होगा अरे तत्वबोध में तो कहते भोगे न एव वहां तो रेव कार कहते क्योंकि वह आरंभ होता है विवेक चुड़ामी में ए वकार हटा दी भगवान वासी का ये श्लोक का प्रथम पाद है और श्लोक का तृतीय चतुर्थ पाद है तेम त्रीत नहि कोचिदी ब्रह्म ही बते निर्गुण वो ज्ञानियों का ये तीनों प्रकार की कर्मों नहीं है प्रारब्ध तो नहीं है बाकी दो क्या है संचिता आगामी ये ज्ञानियों का ये तीनों ही नहीं है प्रथम पाद में कह दिए भोग करके क्षय करना पड़ेगा चतुर्थ पाद में कह दे उनका प्रारब्ध भी नहीं है ये सब विचित्र रहस्य तो और और अधिक ये सब का विचार करने से धीरे धीरे ये रहस्य समाधान होगा अच्छा पूर्व पक्ष ये भी कह रहा है कि अविद्या असंभवात तद उपादान से कर्मणों अपनी ऐसा हमने कह दिया है विद्वान में कोई और कर्म ये संभव नहीं है टीका में चोदना प्रयुक्तानुष्ठानम अनुष्ठान ही कर्म ज्ञाने न सह तव समुचित सिद्धांति कहता है पूर्व पक्ष चोदना अर्थात विधि वाक्य शास्त्र में जो वाक्य कहा गया हैं वो सबको ये विधि चोदना उससे अर्थात विधि प्रेरित होकर के अनुष्ठान करेगा जो कर्म अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म इसका ज्ञान के साथ समुचय करने का चाहता है ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या पूर्व पक्षी चाहता है ज्ञाने न सह तव तो, तब अर्थात तो पूर्व पक्षि पूर्व पक्षी सितम आप इसको समुचय करना चाहते हैं है ब्रह्मात्मक तु साक्षात् अनुभवतो न चोदना संभवती काम कामिनो ही सर्वाश्चोदना ब्रह्मात्मकत्व ब्रह्म एवं आत्मा तय ऐक्य इसका साक्षात अनुभवतः षष्ट है साक्षात जो अनुभव करता है अर्थात जो प्रत्यगात्मा है मैं हूं वही वास्तव ब्रह्म है वही जगत अधिष्ठान है बाकी सब कल्पित है इस प्रकार की अनुभव करने वाले का चोदना विधि न संभवती उसके लिए कोई विधि संभव नहीं है क्योंकि कामाभाव विधि प्रेरित होकर के कर्म करेगा अगर उसमें कामो है तो स्वर्ग कामो यजेत यजेत में क्या लकार कहा गया विधली कहेंगे विधि है तो सिद्धांत कहता है कि विधि है किंतु उसका पूर्व पद क्या है यजेत का पूर्व पद क्या है स्वर्ग कामो उसमें समाज कैसा है स्वर्ग न स्वर्ग कामो यश तो स्वर्ग जिसका काम है अर्थात काम अर्थात इच्छा का विषय काम्यती इति काम, काम जिसको इच्छा है उसी के लिए विधि है यजेत तो। और जिसको इच्छा नहीं है उसके लिए क्यों विधि है तो सिद्धांत यह बात कह रहा है कि जो ब्रह्मात्मिक तो साक्षात तो अनुभव करता है उसके लिए विधि संभव नहीं है कामाभाव कामीनो ही सर्वास्तना सारे ये जो विधि है वो कामी के लिए जिसको फल चाहिए वो उस कर्म करेगा और इसमें जी का भी भाष्य का भी वचन है अकामिनः क्रिया काचि दृश्यते न क्यचि यंतुस्तकाम से चेषित अकामिकामि कचि कचिक क्रिया न दृश्यते अगर अकामी है तो इसका यहाँ कोई क्रिया दिखती नहीं है, अर्थात वो करता नहीं यद्य कुरुते जंतु जंतु जो जो करता है तो, तत्काम चेष्टितम देखिए जंतु जंतु शब्द का वित्पत्ति क्या है जायते इति जंतु जन धतु से तुन प्रत्यय हो जाता है जंतु अर्थात तो मनुष्य भी ये जंतु है मनुष्य जंतु नहीं है जंतु को अंग्रेजी में कहा जाता है एनिमल एक बार हमें विचार हो रहा था कुछ ऐसे बात चल रहा था हमने कह दिया कि वो लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमल तो कह दिया कुछ लोगों के लिए अर्थात उसका अर्थ होता है कि अन्य ग्रह में रहने वाले प्राणी ये जो अंग्रेजी शब्द का अर्थ होता है अन्य ग्रह में रहने वाले प्राणी हम शब्द व्यवहार किया एनिमल उसका अर्थ जंतु वो महात्मा बोले समीजी आप उनको अनिमल कैसे जंतु कैसे कह दिए उनको संस्कृत में ये इतना वित्पत्ति नहीं होने तो फिर मैं कहा नहीं, नहीं ये सबको कहा जाता है फिर मैं कह, ना ना ऐसा नहीं होना है बोला ठीक है आगे नहीं कहें जंतु अर्थात ये जो विवेक चुड़ामी का द्वितीय श्लोक का प्रथम शब्द क्या है जंतु नाम नर जन्म मधुर मत जंतुओं का बीच में नर ये श्रेष्ठ है तो मनुष्य जंतु है जंतु शब्द का अर्थ थे जायते जंतु जो जो करता है वो सब काम से चेष्टिता वो कोई कामना से करता है विद्वत शरीर स्थिति हेतु अविद्या अविद्यालय आश्रय कर्म शेष निमित्तम तो विदुषो भिक्षाटन आदि विद्वान का शरीर का स्थिति के लिए अविद्या अविद्यालय मान, माना जाता है शास्त्र में विद्वान का शरीर देखिए अभी शब्द कैसा है विद्वत शरीर स्थिति विद्वत शरीर में ष्ठी है विद्वान का शरीर वास्तविक विद्वान मानता है क्या मेरा शरीर तो वो उतने ही रहस्य है हमारा शरीर है अज्ञानी कहेगा इसलिए विद्वान का भी शरीर है क्यों कहते हैं कि हमको जो अच्छा लगता है दूसरों को भी वही अच्छा लगना चाहिए मनुष्य का स्वभाव है क्यों आत्मावत सर्वभूत जैसे हमको लगता है ऐसे सबको लगना चाहिए इसी प्रकार की अर्थात तो हमारा शरीर है तो विद्वान का होना चाहिए इसलिए उत्तर देते हैं विद्वत शरीर उसका स्थिति स्थिति का हेतु क्या है कहते हैं अविद्या कोई भी अगर का पदार्थ है उसका स्थिति अविद्या किंतु अविद्या फिर है तो उसको विद्वान कैसे कहेंगे कहते अविद्यालेश थोड़ा बच गया उसका अविद्यालय आश्रय कर्म बौभरी है विद्वत शरीर स्थिति का हेतु जो अविद्यालय विद्यालय से आश्रय है जिसका विद्वत शरीर स्थिति वो जो आश्रय वो अविद्यालय से आश्रय है जिस विद्वत शरीर का और वो कर्म का भी अविद्यालय से होने से विद्वान का शरीर रहेगा इसलिए अविद्यालय से मानना पड़ता है अविद्यालय से हो गया तो वो कर्म से शरीर रह जाएगा तो अविद्यालय आश्रय यश्य दोनों पार्शो में है अविद्यालय से आश्रय बीच में दे दिया उसमें बहुवी है अविद्यालय से आश्रय है जिसका विद्वत शरीर का और अविद्यालय से आश्रय है किसका कर्म शेष का दोनों पार्श् में अविद्यालय से आश्रय है शरीर रहेगा तो कर्म होगा थोड़ा बहुत निमित्तम तू विदुषो भिक्षाटन आदि विद्वान जो भिक्षाटन इत्यादि करता है ये अविद्यालय से अभि है गो न कर्म कर्म अर्थात तो और शास्त्र विहित कर्म ये नहीं करेगा क्यों चोदना अभावात यहां चोदना अभावात मतलब उसके लिए कोई विधि नहीं है अभावत तो कोई विधि नहीं है फिर क्यों करेगा किंतु यावत प्राण शरीर संयोग भावित संयोगी तमाभासम जब तक विद्वान का शरीर का प्राण के साथ संयोग है अर्थात विद्वान का प्राण चलता है तब तक कर्माभास कोई कर्म नहीं है हो सकता है कि विद्वान भी जाता है अर्थात तो कहेंगे की आज हम लोग करते हैं ना राक्षी का दिन एक उपाकर्म करते हैं उपाकर्म हो रहे हैं और कोई विद्वान भी गया वो भी साथ में उपरा कर्म किया कहेंगे नहीं उनका भी तो कर्म हुआ कहते हैं कर्माभास हो सकता है कि विद्वान भी कर्म करेगा और वास्तविक विद्वान अगर लोकालय में है तो कर्म करेगा क्यों लोकाल में रहने का वही एक उद्देश्य है लोगों को उनमार्ग से हटा करके सनमार्ग में लगाए और स्वयं नहीं करेगा दूसरों को कह देगा आप लोग जाकर के युद्ध क्षेत्र में खूब युद्ध करिए हम तो यहाँ पीछे सब बैठ करके देखेगा इस प्रकार की युद्ध युद्ध नहीं करेगा तत्व विद्वान न स्वगतम मन्यते जो कर्माभास दिखता है विद्वान का शरीर में विद्वान इसको स्वगतम न मान्यते अर्थात अपना जो स्वरूप है निष्क्रिय निर्गुण असंग कूटस्थ उसमें कोई क्रिया नहीं है कर्माध्यास उपादान अविद्या असंभवात विद्वान में अविद्या नहीं है अविद्या नहीं होने से ये उपादान है कर्म का अध्यास के लिए तो जब अविद्या ही नहीं रहा तो कर्म का अध्यास फिर कैसे होगा न कित करो मिति युक्तमन्येत मनिए किंतु तो आगे उतने कह दिया पश्यन श्रेण्वन स्पृशन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन श्वसन विसृजन प्रलपन मिशन निमिशन नपी इतने क्रिया सब होता है और इंद्रिया अन इंद्रिया इति धारा इतना निश्चय कर लेना है कहते हैं रास्ता में जा रहा है वो लोडेड होके ट्रक भरा हुआ है वो जा रहा था और ये एक हुईसिल फूंक दिया और वो ट्रक आ गया अपने पास एक्सीडेंट हो गया दुर्घटना हो गया ये अर्थात शरीर मनोबुद्धि में कर्म हो रहा है उसको क्यों भुलाना है मैं कर रहा हूँ यही अर्थात हुईसिल फूंगते ना मैं कर रहा हूँ ये बुद्धि नहीं रखना है जहां हो रहा है वहां रहने दीजिए उसको रोकना भी नहीं है जो हो रहा है होने दीजिए जो हो रहा है होने दीजिए हो ऐसा नहीं कह पाएंगे जब तक तो अशास्त्रीय कर्म हो रहा है तब तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप कह करके देख लीजिये अशास्त्रीय कर्म हो गया और आप कहते जाने दो जो हो गया हो गया ऐसा नहीं कह पाएंगे अंदर में लगेगा नए किंचित कौमी प्रत्ययात इस प्रकार की उसको ज्ञान हो रहा है यदुक्त अमृत शब्द अमृतत्वशन अमृत शब्द मुख्यमंत्री अमृतत्व किम न गृह्य इस प्रकार की कौन कहा था पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांत कहता है यदुक्तम तोया जो तुमने कहा था विद्या शब्देन च परमात्म विद्या किन्न गृहते ये भी अन्वय हो जाएगा विद्या शब्द से परमात्मा विद्या क्यों नहीं लेना है तत्रह अमृतम इति पुराना पुस्तक में अमृतम इति ये प्रतीक होना चाहिए नया में तो प्रतीक है भाष्य में अमृतम अस्मृते अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्य अमृतम अस्मृत इत्यादि सिद्धांत कहता है कि आपेक्षिक अमृतम ये अर्थात पार्थिक अमृतत्व तो नहीं आपेक्षिक है विद्या शब्द है परमात्म विद्या ग्रहणे अगर विद्या शब्द से परमात्मा विद्या लिया जाएगा तब ये नवम से चतुर्दश मंत्र पर्यंत कर्म उपासना ये सब का समुच्चय कहा गया पूर्व पक्ष कहता है कि वहां उपासना नहीं है वहां तो ब्रह्म विद्याई ही है अगर वो ब्रह्म विद्या का कथन होगा जैसे एक से आठ तक है ब्रह्म विद्या आगे भी चतुर्दश पर्यत अगर ब्रह्म विद्या होगा अर्थात ब्रह्म विद्या के बाद भी ज्ञानी हो गया तब कहा जाएगा अब तो हमको जाने के लिए रास्ता दीजिए हिरण मय न पात्रे न सत्यश्या मुखम तो ये सब रास्ता मार्ग याचन ये संभव नहीं होगा ब्रह्म ज्ञानी है तो फिर मार्ग याचन क्यूँ विद्याशब्दे न भाष्य में परमात्म विद्या ग्रहण है अगर विद्या शब्द से परमात्मा विद्या लिया जाएगा हिरण मय न इत्यादि न याचनम अनुपन्नम द्वार याचन मार्ग याचना ये सब संभव नहीं होगा क्योंकि विद्वान के लिए तो न तस्वीर प्राणा उत्क्रामंती यही वह सम्भव नियंत्र इस प्रकार के को बृहदारणी को थोड़ा दे दिया टीका में टीका में देखिये हम लोग बाक्यों का आधा में रुक गए अर्थात द्वार मार्ग आदि याचनम अनुपन्नम सियात यही हम लोग रुक गए ध्यान रखेंगे आगे टीका मुख्य अमृतत्व ग्रहणे हिरण मयादि हिरण मयादि यहाँ दोनों जगह में ठीक है हिरण मयादि मंत्रेण द्वार मार्ग याचनम अनुपन्नम अगर मुख्य अमृतत्व लेंगे विद्या से ब्रह्म विद्या लेंगे तो फिर मार्ग द्वार याचन ये घटेगा नहीं अर्थात ये समन्वय नहीं होगा क्यों न तस् तस्थात विदुष तीन तस् के ऊपर टिप्पणी दिया है निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार विदुष जो निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया ऐसे जो विद्वान उसका प्राण न उत्क्रमंती उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करते ब्रह्मी वसन इस प्रकार के पूरा मंत्र है आगे अत्र ब्रह्म समुते यदा सर्वे प्रमुच्य कामा यश हृदय अथम अमृतो भवति अत्र ब्रह्म ब्रह्मते अत्र अर्थात अस्विन शरीर ब्रह्मभाव हो जाता है अर्थात शरीर छूटने के बाद ऐसा बात नहीं है अत्र ब्रह्म ब्रह्मते अर्थात जीवन मुक्त हो जाएगा इत्यादि श्रूते है तथो तो मुख्यार्थ बाधात गौणार्थ ग्रहणम युक्तम विद्या शब्द का मुख्यार्थ नहीं लेंगे मुख्यार्थ क्या था विद्या शब्द का ब्रह्म विद्या वो नहीं लेंगे अर्थ लेंगे गौण अर्थ क्या है उपासना तो उपासना लेंगे युक्तम यस्मात अर्थांतरम न इति तस्मात्तिपसंगार तो क्योंकि अर्थांतर नहीं हो पाएगा उपासना तो उस्ता। उस्ता तो वस्ता। वस्ता हो उस्ता। उस्ता। ही लिया जाएगा अर्थांतर क्या हो जाएगा फिर उपासना ही लिया जाएगा यही अर्थ है अर्थांतर क्या हो सकता है ब्रह्म विद्या इसलिए यस्मा अर्थान्तरम न संगते ब्रह्म विद्या नहीं ले सकते हैं इसलिए उपसंहार करते हैं भाष्य में वाक्य का आधार से उपासनया समुचयो न न इति उपासनया परमात्मिज्ञान उपासनयामुचय कस कर्मणः न परमात्म विज्ञान है न परमात्म विज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो पाएगा इसलिए भाष्यकार अंतिम में कहते हैं यथा अस्मा व्याख्यात एवं मंत्राणाम इति उपरम्यते जैसा हमने मंत्रों का अर्थ व्याख्यान कर दिया वही ठीक है ते मया तो पूरा हो गया इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य से परमाश शांति मंत्र रहा इसका ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णमिद पूर्णमुदच्यते पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णश पूर्णमादा ये शांति मंत्र का अर्थ अगर देखना है तो आप लोग आरंभ में प्रथमे शांति मंत्र का अर्थ बड़े महाराज जी पूरा टिप्पणी में वहां कह दिए थे आरंभ में ग्रंथ का आरंभ में आप लोग देख ले सकते हैं अच्छा श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमश परजकाचार्य श्रीशंकर भगवत वाजसनेपनिषद भाष्य अच्छा टीकाकार अभी मंगलाचरण करते हैं ईशा उच्चारण प्रभृतिभाष्य शांक मंदोपकृति सिद्ध्यर्थ प्रणीतम टिप्पणम स्फुटम ईशा ईशा प्रभृतिभाष्य शांक परात्मन मंदोपकृति स्फुटं टिप्पणम प्रणीतम ईशा भाष्यस्य ईशा प्रथम मंत्र हो गया आगे जितने मंत्र है सभी मंत्र का मंत्र का जो भाष्य है ये भाष्य तो कहते हैं कि शांक्य तो इसलिए एक नंबर टिप्पणी कहते हैं कि शंकर इति होने से ठीक होता क्योंकि शंकर से इदमी शांकर अच्छा तो ठीक है शंकर प्रोक्त्य शकर से सुगम पाठ भाष्य से हाँ क्योंकि ईशा प्रभृति भाष्य से शंकर से अर्थात भगवान भाष्यकार का भाष्य इसलिए शंकर भाष्य होना चाहिए शंकर इस प्रकार की ठीक था तो नहीं तो शंकर से कहने से शंकर प्रोक्त्य इस प्रकार की लेंगे परात्मा वही मतलब परात्मा है मंदोपकृति सिद्धि अर्थम जिनको भाष्य सीधा ग्रहण हो जाता है तो ठीक है जहां नहीं होता है उनके लिए ये स्फुटम टिप्पणम प्रणीतम ये टिप्पण अर्थात टीका ये स्पष्ट है इधमद परमहस परिव्राजकाचार्य श्री श्रुद्धानंद भगवत पूज्य पाद शिष्य भगवत आनंद ज्ञानकृता कृता वाजशन्य उपनिषद भाष्य टीका समाप्ता बड़े महाराज जी भी यहां मंगलाचरण करते हैं हम लोग टिप्पणी में हैं तो थोड़ा देख लेंगे गुरूरधित विधिवत कृतमात्मा आत्म विशुद्ध आनंद विष्णुदेव गिरीनात्र सुटिप्पण गुरोर्धिवत अधीत्य आनंद विष्णुदेवना घृणा अत्र सुटिपण कृतम गुरोर विधिवत अध्यय विधि के अनुसार अध्ययन करके आत्मविशुद्धये अर्थात अपना विचार का शुद्धता के लिए और स्पष्टता के लिए आनंद विष्णुदेवना घृणा बड़े महाराज जी थोड़ा कर दे ताकि हम लोग उच्चारण कर पाए अब तो आनंद विष्णुदेव न कहने से हम लोग उच्चारण कर लेते हैं अगर जैसा उनका नाम है ऐसा नाम कहने से उच्चारण कठिन है आत्म नाम गुरो नाम नाम कृपा चेयस कामो न गृहिया तो पत्य द्रय तो ये सूटिपणम ये बड़े महाराज जी किए तो, इसके साथ ही ईशावास्य उपनिषद ये पूरा हुआ कल तो ये पाठ नहीं रहेगा विशेष उत्सव है कहेंगे उसके और फिर परसों से हम लोग केन उपनिषद देखेंगे आज तृतीया है मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया कल चतुर्थी तो इस ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के दसम पीठाधीश्वर जी महाराज जी उनके सोलहवा निर्वाण दिवस होगा कल इस उपलक्ष्य जैसे प्रति वर्ष होता है कल हम लोग साढ़े छह बजे से गीता का सामूहिक पारायण करेंगे और साढ़े नौ बजे तक ये होगा गीता का पारायण उसके बाद और तो रहना है थोड़ा आधा घंटा कर लेंगे हम लोग ही तीन हैं और कोई अगर कुछ बोलना चाहेगा तो थोड़ा और आप लोग थक जाते हैं तो कल अर्थात गीता पारायण हो जाने के बाद फिर निर्णय करेंगे तो आगे और कितना शक्ति रहेगा उस अनुसार फिर निर्णय करेंगे तो साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक तो फिर गीता पारायण होगा अच्छा और अपराह तो जैसा रहता है ऐसे पाठ चलेगा शो मित्र शु